पार्क में बहुत सारे बड़े बड़े, बड़े पेड़ लगे हुए थे उन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ में चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी उसके तीन छोटे बच्चे थे चिड़िया रोज बच्चों को घोसले में छोड़कर सुबह से दाना लाने चली जाती और शाम को घोसले में वापस आती थी तब चिड़िया के बच्चों में से एक बच्चा अपनी माँ से हमेशा पूछता कि माँ पेड़ के बाहर की दुनिया कैसी होती है आज आपने क्या क्या देखा माँ माँ कहती बेटा दुनिया बहुत खूबसूरत है और वो बच्चों को बताती कि आज कहाँ कहाँ गई थी तो वह बड़े ध्यान से बातें सुनता और कहता माँ मैं कब इस खूबसूरत दुनिया को देख पाऊंगा बेटे तुम अभी छोटे तुम हो तुम्हारे पंख ठीक से, से, से नहीं बने हैं और, और तुमने अभी, अभी सही तरीके से उड़ना भी नहीं, नहीं सीखा है कुछ महीने और रुक जाओ फिर तो, तो, तो जिंदगी भर उड़ते रहना है अगर अभी बाहर गए तो कोई भी जानवर तुम्हें मार देगा बच्चा उस समय तो चुप हो जाता लेकिन उसके मन में उथल पुथल मची रहती एक दिन जब माँ भोजन के लिए गई, तब बच्चे ने सोचा अभी मैं छोटा हूँ तो पूरी दुनिया नहीं घूम सकता पर कम से कम इस पार्क की दुनिया तो देख ही सकता हूँ ना, और माँ के आने से पहले मैं वापस आ जाऊँगा जिससे माँ को पता भी नहीं चलेगा वह अपने अन्य भाई बहनों को बताए बिना ही धीरे से घोसले ऐसी बाहर आ जाता है और पेड़ के तने से जमीन पर उतरता चला जाता है जब वह पेड़ के नीचे पहुंचता है तो देखता है कि जमीन हरे भरे घास से ढकी हुई है आसपास तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। यह सब देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है इससे पहले उसने इतने सुंदर फूल कभी नहीं देखे थे वो खुशी के मारे जोर जोर से खुदकने रखता है तभी फूल पर एक सतरंगी तितली आकर बैठती है उसने आज तक ऐसी अनोखी तितली नहीं देखी थी वह सोचता है कि क्यों न इस अनोखी तितली से दोस्ती की जाए और वह तितली की तरफ आगे बढ़ता है तभी सतरंगी तितली उड़ जाती है चिड़िया का बच्चा कुछ सोचे समझे बिना ही उसके पीछे पीछे भागने लगता है तितली का पीछा करने के चक्कर में वह अपने पेड़ से दूर निकल जाता है तभी सामने से एक बिल्ली आती दिखाई देती है बिल्ली ने जैसे ही चिड़िया के बच्चे को देखा कि उसके मुंह में पानी आ गया और वह अपने शिकार को किसी भी कीमत आरोप अपने हाथ ऐसी जाने नहीं देना चाहती थी इसलिए बिल्ली ने झपट्टा मारने के लिए बच्चे की ओर तेजी से दौड़ लगाई बच्चे ने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना भयानक जानवर देखा था वो घबरा गया उसने उड़ने की बहुत कोशिश की पर उड़ नहीं पाया उसने सोचा अब तो मेरी मौत निश्चित है। उसे मां की याद आने लगी लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था तभी उसने देखा कि उसकी माँ तेजी, तेजी से आसमान से, से नीचे की ओर आई और, और उसे चोंच, चोंच में उठा लिया और घोंसले की ओर ले चली। बिल्ली हाथ, हाथ मलती ही रह गई घर पहुँच कर माँ ने बच्चे को चोंच, चोंच से नीचे उतारा। लेकिन बच्चा बहुत डरा हुआ था वह बहुत देर तक अपनी माँ से चिपका रहा उसकी माँ ने कहा आज मैं समय पर आ गई इस कारण तुम बच गए नहीं तो वह बिल्ली तुम्हें खा ही जाती बच्चे ने कांप पकड़ते हुए कहा माँ मुझे माफ कर दो माँ आपकी बात मुझे सुननी चाहिए थी आज मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है अब मैं अच्छे से उड़ना सीख लूँगा तभी बाहर की दुनिया देखूंगा ये कहकर वह फिर से अपनी माँ के गले लग गया अभी आप सुन रहे थे उपासना बिहार की लिखी बाल कहानी पंख अभी छोटे हैं वाचक स्वर भारती परि